Tik tik bom bom Tik tik bom bom Tik tik bom bom Tik tik bom bom Tik tik bom bom Kagaz ki hai naav bani Kagaz ki hai naav bani Rani Sanju dono milkar naav chalate kagaz ki Kagaz ki hai naav bani Kagaz ki hai naav bani Rani Sanju dono milkar naav chalate kagaz ki Tik tik bom bom टिक टिक बूम बूम टिक टिक बूम बूम टिक टिक बूम बूम अरे अरे देखो बारिश आ गई चलो बाहर चलते हैं हां हां चलो चलो बड़ा मजा आएगा हां कागज भी ले लो बाहर नाव बना के पानी में डालेंगे ये लो हम्म हम्म बन गई मेरी नाव अ अ अ अरे देख देखो मेरी नाव तुम्हारी नाव से आगे निकल गई हम देखती जाओ जी नाव तो मेरी ही जीतेगी ए नाव मेरी जीतेगी पर वो देखो हम दोनों की नाव तो बहुत दूर चली गई है क्या पता कौन जीता और कौन हारा अरे अब क्या करें संजू अरे चिंता मत करो मेरे पास और भी हैं ये देख अरे वाह कितनी अच्छी नाव है मगर ये तो एक है और ये देखो एक और है अरे वाह अब तो बड़ा मजा आ गया चलो अब इन्हें आराम से तैराते हैं हम्म ये, ये रहा 1 2 और 3 ये।, ये अरे बच्चों अब तो अंदर आ जाओ बारिश बहुत तेज हो गई है भीग जाओगे आ रहे हैं दीदी चलो चलो, चलो, चलो अंदर चलते, चलते हैं दीदी हम आ गए दीदी दीदी आज नाव चलाने में बड़ा मजा आया <laughs> मजा तो आ गया पर तुम तो भीग गए हो अगर तुम्हें ठंड लग गई तो जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो अच्छा दीदी, दीदी हम जाते हैं लेकिन आप हमें एक वादा करिए जब हम आएंगे आप हमें नाव के बारे में बताएंगी बताऊंगी बताऊंगी सरूर बताऊंगी पहले कपड़े तो बदल लो अच्छा दीदी दीदी दीदी हम आ गए आओ आओ अब आराम से बैठ जाओ दीदी आपने हमें वादा किया था ना कि आप हमें नाव के बारे में बताएंगी बताइए ना अरे बताती हूं बताती हूं लेकिन पहले क्यों ना नाव पर एक गीत सुने हां हां दीदी <laughs> ती हूं लकड़ी की मैं बनती हूं पानी पर मैं चलती हूं नदी नहर हो या सागर झूम झूम कर चलती हूं नदी नहर हो या सागर झूम झूम कर चलती हूं नहीं होते हैं पहिये मेरे नहीं होते हैं पहिये मेरे फिर भी दौड लगाती हूं लकडी की मैं बनती हूं पानी पर मैं चलती हूं अरे वाँ यह तो बड़ा अच्छा गीत है लेकिन दीदी हमने तो नाव कागज की बनाई थी अरे हां क्या नाव लकड़ी की भी बनती है हां बच्चों नाव लकड़ी की भी बनती है यह तुम्हारे कागज की नाव से बहुत ज्यादा बड़ी और मजबूत होती है अच्छा इतनी बड़ी होती है नाव हम्म पर दीदी उस नाव को चलाता कौन है नाव जो चलाता है उसे हम मल्लाह या नाविक कहते हैं क्या कहते हैं नाविक हम <laughs> और जानते हो बच्चों नाविक नाव को चप्पू से चलाता है और जानते हो बच्चों नाव हमारे लिए बड़े काम की चीज है अच्छा हां लोग इसमें बैठकर नदी पार करते हैं दूर-दूर तक आते जाते हैं अच्छा दीदी हां इतना ही नहीं बच्चों नाव से बहुत सारे सामान भी लोग लाते हैं और ले जाते हैं और जानते हो बच्चों एक बार तो नाव से ही एक बच्चे की जान बच गई थी वो कैसे दीदी तो सुनो बच्चों एक बार की बात है नदी के किनारे एक गांव था उस गांव में एक लड़का रहता था नाम था राजू अच्छा राजू एक दिन बीमार पड़ा उसके माता-पिता बड़े परेशान हुए ओ राजू की तबीयत धीरे-धीरे ज्यादा खराब हो गई हां क्यों दीदी क्या राजू को कोई दवा नहीं मिली जो दवा थी ना बच्चों वो तो राजू ने खा ली थी ओ पर फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई सभी बड़ी चिंता में पड़ गए किसी ने कहा राजू को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए पर डॉक्टर तो उस गांव में था नहीं दीदी क्या डॉक्टर नहीं आया आया बेटा आगे सुनो पहले उन दिनों वर्षा भी बहुत हुई थी नदी में पानी भी भराया था अब क्या करें दूसरे गांव से डॉक्टर को बुलाएं कैसे इतना पानी था इतना पानी था कि ना तांगा जा सकता था ना मोटर और ना ही बैलगाड़ी ओ ऐसे समय में बच्चों बड़े काम में आई नाव वह कैसे दीदी राजू के चाचा जी नाव चलाना जानते थे अच्छा उन्होंने नाव ली और चल पड़े दूसरे गांव डॉक्टर को लाने फिर क्या हुआ दीदी फिर होना क्या था राजू के चाचा नाव से गए और डॉक्टर को नाव में बिठाकर अपने गांव ले आए डॉक्टर ने राजू को दवा दी राजू ठीक हो गया ओ तो देखा बच्चों कितने काम की चीज है नाव हां ये तो है अब क्यों ना बच्चों फिर से नाव पर एक गीत हो जाए हां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 दी नहर हो या सागर झूम झूम कर चलती हूं नहीं होते हैं पहिए नाउ अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख प्रतिभा श्रीवास्तव कलाकार हर्ष बाला अनन्या नाथ और शिखा ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो